प्रवचन साधना में आहार का महत्व महावीर वाणी प्रवचन सूत्र में भगवान महावीर कहते हैं धम्मो मंगल मुक्त अहिंसा देवा विम नवम संति जस धम्मे सया मणो धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है अहिंसा संयम और तप रूपी धर्म जिस मनुष्य का मन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 हम अपने को ही छोड़कर अपने से ही चुत होकर अपने से ही दूर खड़े हम दूसरों से अजनबी हैं ऐसा नहीं हम अपने से अजनबी हैं इेंजर्स टू आवर दूसरों का तो शायद हमें थोड़ा बहुत पता भी हो अपना उतना भी पता नहीं तब तो विभाजित नहीं हो सकता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 जहां तक अंतर है वहां तक तो महावीर जैसी चेतना का जन्म नहीं होता जहां भेद है जहां फ़ासले हैं जहां खंड है वहां तक तो महावीर की अखंड चेतना जन्म थी नहीं महावीर तो वहां है जहां सब अखंड हो जाता है जहां बाहर भीतर का ही एक छोर हो, हो जाता है और जहां भीतर भी बाहर का ही एक छोर हो जाता है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 महावीर की करुणा उन्हें कहती है वे वहीं से बोलें जहां सुनने वाला खड़ा है महावीर के लिए आंतरिक प्रथम है लेकिन सुनने वाले के लिए आंतरिक द्वितीय है वाह प्रथम है तो महावीर जब वाह तप को पहला रखते हैं तो केवल इस कारण कि हम बाहर हैं लेकिन इस सुविधा तो होती है समझने में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 और आज करीब करीब स्थिति ऐसी आ गई है कि वाह तप ही पूरा नहीं हो पाता तो आंतरिक तप तक जाने का सवाल नहीं उठता है वाह तप ही जीवन को दुबा लेता है और वाह तप कभी पूरा नहीं होगा जब तक कि आंतरिक तप पूरा ना हो इसे भी ध्यान में ले लें अंतर और वाह एक ही चीज है इसलिए कोई सोचता हो कि वाह तब पहले पूरा हो जाए तब मैं अंतर तप पर प्रवेश करूंगा तो वाह तब कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि वाह तब स्वयं आधा हिस्सा है वो पूरा नहीं हो सकता जैन साधना जहां भटक गई वो ये जगह है वाह तब पहले पूरा हो जाए तो फिर आंतरिक तप में उतरेंगे वह तब कभी पूरा नहीं हो सकता क्योंकि वह जो है वह अधूरा ही है वो तो पूरा तभी होगा जब आंतरिक तब भी पूरा हो इसका यह अर्थ हुआ कि अगर ये दोनों तब सांस सांस चले तो ही पूरे हो पाते अन्यथा पूरे नहीं हो पाते लेकिन विभाजन ने हमें ऐसा समझा दिया कि पहले हम बाहर को तो पूरा कर ले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 मनुष्य का पूरा व्यक्तित्व तो ही बीमार हो जाता है यद्यपि बीमारी उस अंग से प्रकट होती है जो सर्वाधिक कमजोर है लेकिन व्यक्तित्व तो पूरा बीमार हो जाता इसलिए है। इसलिए में जिसने के पश्चिम चिकित्सा को जन्म दिया, उसने कहा था ट्रीट द डिसीज बीमारी का इलाज करो लेकिन अभी पश्चिम के अनेक मेडिकल कॉलेज में वो तख्ती हटा दी गई और वहां लिखा हुआ ट्रीट देश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 छिपा हुआ सूत्र है जो इजोटेरिक है वो मैं आपसे कहना चाहता हूं उसके बिना अनशन का कोई अर्थ नहीं जो वो है जो गुह अनशन की प्रक्रिया है वो मैं आपसे कहना चाहता हूं उसे समझ के आपको नई दिशा का बोध होगा मनुष्य के शरीर में दोहरे यंत्र डबल मैकेनिज्म है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 इसलिए उपवास में आपका एक पौंड वजन रोज गिरता चला जाएगा वो एक पौंड आपकी ही चर्बी आप बचा गए कोई 90 दिन तक साधारण स्वस्थ आदमी मरेगा नहीं क्योंकि इतना रिजर्वायर इतना संग्रहित तत्व शरीर के पास है कि कम से कम तीन महीने तक वो अपने को बिना भोजन के जिला सकता है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 इसलिए जो आदमी अनशन का अभ्यास करेगा वह अनशन का फायदा ना उठा पाएगा ख्याल रखें जो अनशन का अभ्यास करेगा वो अनशन का फायदा ना उठा पाएगा अनशन सडन प्रयोग है आकस्मिक अचानक जितना अचानक होगा जितना आकस्मिक होगा उतना ही अंतराल का बोध होगा अगर आप अभ्यासी हैं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 एक तो सुविधा यह है कि 90 दिन तक ना भी करें तो कोई खतरा नहीं है अगर 90 दिन तक बिना सोए रह जाएं तो पागल हो जाएंगे 90 दिन तो बहुत दूर है 9 दिन भी अगर बिना सोए रह जाएं तो पागल हो जाएंगे सब ब्लर्ड हो जाएगा। पता नहीं चलेगा कि जो देख रहे हैं वो सपना है या सच अगर 9 दिन आप न सोए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 लेकिन नींद बहुत मुश्किल मामला है सात दिन भी आदमी को बिना सोए रख दिया जाए वो विक्षिप्त हो जाता है और वलनरेबल हो जाता है सात दिन अगर किसी को न सोने दिया जाए तो उसकी बुद्धि इतनी ज्यादा डमाडोल हो जाती है कि उससे फिर आप कुछ भी कहें वो मानना शुरू कर देता है इसलिए सात या नौ चीन में विरोधी को बिना सोया रखेंगे और फिर कम्युनिज्म का प्रचार उसके सामने किया जाएगा कम्य की किताब पढ़ी जाएगी माओ का संदेश सुनाया जाएगा और अब वो इस हालत में नहीं होता कि रेसिस्ट कर सके कि तुम जो कह रहे हो वो गलत तर्क टूट जाता है नींद के विकृत होने के साथ ही तर्क टूट जाता है अब उसको मानना ही पड़ेगा जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं नींद का प्रयोग महावीर ने नहीं किया अंशन का प्रयोग किया मनुष्य के हाथ में जो सर्वाधिक सुविधापूर्ण सरलतम प्रयोग है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 उसका उपयोग बड़ा कीमती है बहुत अद्भुत है जैसे अचानक आप यहां सोए थे इस कमरे में और आपकी नींद खुले और आप पाएं कि आप डल झील पर हैं, तो आपकी मौजूदगी जितनी सघन होगी इतनी आप यहां से यात्रा करके डल झील पर जाएं तो नहीं होगी आप अचानक आंख खोलें और पाएं तो आप घबरा जाएंगे चौंक जाएंगे कि मैं कहा सोया था और कहां हूं यह क्या हो गया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 वो इतना खिलाता है इतना खिलाता कि आप घबरा जाते भागने को हो जाते कहते कि मर जाएंगे क्या कर रहे हैं आप पेट ही पेट का स्मरण रहता है 24 घंटे तब अचानक वो आपको आंसन करा देता तब गैप बड़ा हो जाता बहुत ज्यादा खाने से एकदम न खाने पर धक्का दे देता तो जो बीच की जगह है वो थोड़ी बड़ी हो जाती क्योंकि तो एकदम बहुत खाना एक अति फिर एकदम दूसरी अति पर धक्का दे देता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 बी अवेयर ऑफ द गैप वो जो गर्म पानी में शरीर तप्त हो गया पसीना पसीना हो गया फिर एकदम ठंडे पानी में डाल दिया बर्फीले अक्सर वह ऐसा करता कि आँख की अंगीठियां जला के बिठा देता बाहर बर्फ पड़ रही पसीना पसीना हो जाते आप चिल्लाने लगते कि मैं मर जाऊंगा जल जाऊँगा मुझे बाहर निकालो मगर वो ना मानता अचानक वो दरवाजा खोलता कहता बागो सामने की झील में बर्फीले में कून जाओ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 अनसन की कुछ और दो तीन बातें ख्याल में ले लेनी चाहिए कि महावीर का जोर अनशन पर बहुत ज्यादा था कारण क्या होंगे एक तो मैंने यह कहा यह तो उसका इजोटेरिक उसका आंतरिक हिस्सा है उसका गोहतम हिस्सा है उसका राज उसका सीक्रेट तो इसमें है लेकिन और क्या बातें थी महावीर जानते हैं और जो भी प्रयोग किए इस दिशा में वे भी जानते हैं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 आपकी बुद्धि से भी ज्यादा एक दफा बिना बुद्धि के चल जाएगा सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन को चोरों ने एक दफा घेर लिया और उन्होंने कहा जेब खाली कर तो नहीं खोपड़ी में स्थौल मार देंगे मुल्ला ने कहा कि बिना खोपड़ी के चल जाएगा लेकिन बिना खाली जेब के कैसे चलेगा